श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड चौथा अध्याय श्री बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा उन्द जी कहते हैं राजन सनंद की बात सुनकर मना नंदराज समस्त गोप गणों को सा के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वृंदावन में जाने को तैयार हो गए यशोदारोहणी तथा समस्त गोपांगनाओं के साथ घोड़ों रथों वीर पुरुषों तथा विप्रमंडली से मंडित हो परम बुद्धिमान नंदराज दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण सहित रथ पर आरूढ़ हो वृंदावन की ओर चल दिए उनके साथ गौों का समुदाय भी था बूढ़े बालक और सेवकों सहित अनेक छकड़े चल रहे थे यात्रा के समय शंख बजे और नगारों की ध्वनिया हुई बहुत से गायक नंदराज का यशोगान कर रहे थे गोप ब्रजभानुवर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर पुत्री राधा को अंक में लिए गायकों से यशोगान सुनते हुए मृदंग ताल बीणा और वेणुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए उनके साथ भी बहुत से गोप और गांवों का समुदाय था नंद उपनंद और छह ब्रुजभानु भी अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में गए समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित से वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग गोष्ठ बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया ब्रुजभानु ने अपने लिए ब्रिजभानुपुर बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया जो चार योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था उसके चारों ओर खाइयाँ बनी थी उस दुर्ग के साथ दरवाजे थे दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया था एक सहस्त्र कुंजे उस पुर की शोभा बढ़ाती थी श्री कृष्ण नंदनगर अर्थात नंदगांव तथा वृजभानुपुर बरसाने में बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए घूमते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते थे राजन कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समाधर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे वे दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे पबिंदी के निकट उसके पावन पुलीन पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छिपी के खेल खेलते और कहीं कहीं रेंगते हुए चलकर वन में सानंद विचरते थे उन दोनों के कटी प्रदेश में कर्झनी की लड़ियाँ शोभा देती थी। खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नुपुर मधुर झंकार फैलाते थे बलराम के अंगों पर नीलांबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीट पट वे दोनों भाई हार और भुजबंदों से भूषित थे कभी बालकों के साथ छेपड़ों ढेलवासों द्वारा ढेले फेंकते और कभी बाँसुरी बजाते थे कुछ ग्वाल बाल अपने मुख से करधनी के घुंघरुओं की सी ध्वनि करते हुए दौड़ते और उनके साथ वे दोनों बंधु राम और श्याम भी पक्षियों की छाया का अनुसरण करते भागते हुए सुशोभित होते थे सिर पर मयूर पिछ लगाकर फूलों और पल्लों के श्रृंगार धारण करते थे नरेश्वर एक दिन उनके बच्छों के झुंड में कंस का भेजा हुआ वसा सुर आकर मिल गया श्री कृष्ण को यह बात विदित हो गई और वे उसके पास गए वह दैत्य गोप बालकों के बीच में सब और पूछ उठाकर बार बार दौड़ता हुआ दिखाई देता था उसने अचानक आकर अपने पिछले पैरों से श्रीकृष्ण के कंधों पर प्रहार किया अन्य गोप बालक तो भाग चले किन्तु श्रीकृष्ण ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया इसके बाद श्रीहरि ने फिर उसे हाथों से उठाकर कपित्थ वृक्ष पर दे मारा फिर तो वह दैत्य तत्काल मर गया उसके धक्के से महान कपित्थ वृक्ष ने स्वयं गिर दूसरे दूसरे वृक्षों को भी धराशायी कर दिया यह एक अद्भुत सी बात हुई समस्त ग्वाल बाल आश्चर्य से चकित हो कन्हैया को वहां साधुवाद देने लगे देवता लोग आकाश में खड़े हो जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे उस दैत्य की विशाल ज्योति श्री कृष्ण में लीन हो गई बहुलासु ने पूछा मुने यह तो बड़े आश्चर्य की बात है बताइए तो इस वर्षा सुर के रूप में पहले का कौन सा पुण्यात्मा पुरुष प्रकट हो गया था जो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन हुआ श्री नारद जी बोले राजन मूर के एक पुत्र था जो महादैत्य प्रमील के नाम से विख्यात था उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था एक दिन वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर गया वहां उसने मुनि की होम धेनु नंदिनी को देखा उसे पाने की इच्छा से वह ब्राह्मण का रूप धारण करके मुनि के पास गया और उस मनोहर गौ के लिए याचना करने लगा महर्षि दिव्यदर्शी थे अतः सब कुछ जानकर भी चुप रह गए कुछ बोले नहीं तब गौ ने स्वयं कहा श्री नंदिनी बोली धर्मते तू मूर का पुत्र दैत्य है तो भी मुनियों की गौ का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया है अतः गाय का बछड़ा हो जा श्री नारद जी कहते हैं राजन नंदिनी के इतना कहते ही वह मूर पुत्र महान गोवस्व बन गया तब उसने मुनिभर वशिष्ठ तथा उस गौ की परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए गौ बोली महादैत्य द्वापर के अंत में जब तू तो श्री कृष्ण के बच्चों में घुस जाएगा उस समय तेरी मुक्ति होगी श्री नारद जी कहते हैं उसके श्राप और वरदान के कारण परिपूर्णतम पतित पावन साक्षात भगवान श्रीकृष्ण में दैत्य वसासुर विलीन हो हुआ इसमें विस्मय की कोई बात नहीं है इस प्रकार श्रीघर्ग सहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत वत्सासुर का मोक्ष नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ